शिव पुराण शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता ब्राह्मणों यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ जो उत्तम होने के साथ ही साथ सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है मुनिवरों पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है वह पूजा सम्पूर्ण अभिष्ठों को देने वाली है मैं उसे बताता हूँ सुनो हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकध्रिक शिव पशुपति और महादेव ये क्रमशः शिव के आठ नाम कहे गए हैं इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करते करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें फिर ओम शंभवे नम बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें, तत्पश्चात ओम शूल पाण्य नम कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें, ओम पिनाकधष नम कह कर उस शिवलिंग को नहलाएं, ओम शिवाय नमः बोल कर उसकी पूजा करें, फिर ओम पशुपतिय नम कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नम कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नम पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए हरो महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधि शिव पशुपतिष्ठेव महादेव इति क्रमात्न संघट्ट प्रतिष्ठावानमेव स्वप्न स्नपनम पूजनम तेव समस्वेति विसर्जनम ओंकारादिचतु नमोतैर नाम क्रमात् कर्तव्या क्रिया सर्वा भक्त्या परमया मुदा षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भाची संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें, जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं सनक सनंदन आदि भक्तजन उनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं उन विश्वभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें, उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भाषित हो उठा है उनके चार हाथों में क्रमशः परशु मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है वे सदा प्रसन्न रहते हैं कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं उनके पांच मुख हैं और प्रत्येक मुख मंडल में तीन तीन नेत्र हैं। अगन्यास और कर प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिए ओम ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम नमः तर्जने नमः ओम मम मध्यमाभ्याम नमः ओम श्रीम अनामिकाभ्याम नम ओं वाम कलिष्ठिकाभ्याम नम ओं जम ओम ओं नमः ओम, ओम, ओम नम ओं ओम मम स्वाहाय वसट ओम शिव कौचाय हुम ओम वाम नेत्र वोषट ओं जम अस्त्राय फटी हृदयादिषंगस यहाँ करस और हृदयादी षडंग्यास के छ वाक्य दिए गए हैं इनमें करन्यास के प्रथम वाक्य को पढ़कर दोनों तर्जनी अंगुलियों से अंगुठों को स्पर्श करना चाहिए शेष वाक्यों को पढ़कर अंगूठों से तर्जनी आदि अंगुलियों को का स्पर्श करना चाहिए इसी प्रकार अंगन्यास में भी दाहिने हाथ से हृदय अंगों का स्पर्श करने की विधि है केवल कवच न्यास में दाहिने हाथ से बाई भुजा और बाएँ हाथ से दाई भुजा का स्पर्श करना चाहिए अस्त्र फट इस अंतिम वाक्य को पढ़ते हुए दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से ले आकर बाई हथेली पर ताली बजानी चाहिए ध्यान संबंधी श्लोक जिनके भाव ऊपर दिए गए हैं इस प्रकार है कैलास पीठासन मध्यस्थम संस्थम भक्त सनंदादि भीरर्चमान भक्ता दावान प्रमेयम ध्या दुमा लिंगित विश्वभूषणम ध्यान निशम रजत गिरीभं चारचंद्रावत रत्नाकोज्वलांगं परसृगवरा भीति प्रसन्न पदमासी समस्तावण गणईव्याख्यकृतिम वसान विश्वाद्यम विश्वबीज निखिल भयर पंचभक्त दिनेम इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिवलिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधिपूर्वक जप करें विप्रवरों विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तमन करे तथा शत्रुधि का पाठ करें तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्तिभाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें